दया परिवार की सहयोगिता से प्रेमपुरी आश्रम में गीता चिंतन माला कार्यक्रम में अब विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता प्रातः सत्र में दसमाध्याय के नवध्याय समाप्त हुआ दसमाध्याय चलेगा नवध्याय पूरा हुआ विभूति योग ही भगवान के विस्तार इसमें भगवान कहेंगे सप्तम अध्याय में तत्व विभूति कुछ कही विभूति नवमें में अभी भगवान किस प्रकार चिंतन करना है भगवान का भगवान का क्या वास्तव स्वरूप ये कहेंगे यद्यपि पहले कहा गया तो फिर कहेंगे क्योंकि आत्मा हो। उसका ज्ञान बहुत प्रयत्न करने से होता है बार बार श्रवण करना पड़ता है श्रोतव्य मंतव्य निर्देश श्रवण करते करते ज्ञान होता है श्रवण ही साधन है जब पर ध्यान आदि जो साधन है मन के स्तर पर अरे वेदांत ज्ञान के लिए बौद्ध स्तर पर ये साधन है। मन से बुद्धि ऊपर है बुद्धि से विचार करके तात्पर्य निर्धारण हो फिर उसका युक्ति से मनन करना पड़ता है कहीं से मिथ्या है कैसे ब्रह्म अद्वितीय हो सकता है मैं अपने को परिचय मानता हूं मैं कैसे व्यापक हूं मैं कौन हूं ब्रह्म क्या है यह सब विचार करना पड़ता है बुद्धि के स्तर पर विचार होता है विचार में जब बुद्धि लग जाए तो उसमें समय पता नहीं चलेगा बुद्धि तीक्ष्ण होती तीक्ष्ण होने पर एकाग्र होने पर ही ज्ञान होगा दृश्यते तोग्र बुद्धिया तीक्ष्ण बुद्धि से ही ज्ञान होता है मैं यहां पहले ही बिना प्रश्न भगवान आरंभ करते हैं अथ दशमोध्याय अथ दशमोध्याय श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच भूय एव महाभा भूय एव महाभा शेणु में परम वच शेणु मे पर वच ये हम प्रीय ये हम ये हम प्रीय ये अंक्रीय प्रदीर्कहे ये हम प्रीय ये अंकमाय वक्षा हित काम्य वक्षा हित काम्य भूवाचवाच भूय महाबा शिणु मे परम वच ये अंकमाय पक्षा मे साम भूय हे महाबाहु मैं परमं बच सुनु भूय फिर पुनः भूय कहते फिर सुनो पहले कहानो सुन।, सुन लिया कहते फिर सुनो सुनते सुनते जो साक्षात्कार नहीं होता है एक कर्म करना पड़ता है अदृष्ट होता है उससे याग करेंगे तो अदृष्ट होगा फल मिलेगा मरने के बाद स्वर्ग आदि और गंगा स्नान करने से पुण्य होता है करके क्या दान करने से पुण्य हो गया और एक फल होता है दुष्ट फल भोजन कितने बार करना चाहिए कितने गाना चाहिए तीन बार तृप्ति होने तक तो खाना होता है दृष्टा फल उसका अदृष्ट होता है तो एक बार एक राश का खाद लिया पुण्य हो जाएगा छोड़ दिया ऐसा कोई करता है पत्थर को तोड़ना है जो पत्थर को पेट तोड़ते हैं कितने प्रहार देना चाहिए टूटने तक तो देना चाहिए दृष्टा फल ये भी वेदांत तो श्रवण मनन साधना है इसका फल अनुभव साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभव कराया प्रत्यक्ष अवगमन ये ज्ञान प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम आये था प्रत्यक्ष इसका फल होता है तो फल प्राप्त होने तक यही करना है आवृत्ति करना है ब्रह्मसूत्र है आवृत्ति रसकृद उपदेशा तो व्यास जी बनाए ब्रह्मसूत्र में इसकी आवृत्ति करनी चाहिए बार बार तो भगवान कहते भूई आए वह सुनो मेरा परमम वचन वचन जो वाक्य है परम क्या है वही परमे परम ब्रह्म का प्रकाश होने से परम शब्द श्रेष्ठ कब होगा उसका अर्थ श्रेष्ठ हो तो अर्थ परम ब्रह्म का निरत वस्तु का प्रकाश कोने से मेरा वस वाक्य नृत्यश परम वस सुनो यदे हम प्रिय प्रियमा प्रिय मनाय हित तो कामेया बख्शा तुम सुनते समय तृप्त हो तो प्रीत हो तो बड़े प्रसन्न होकर सुनते प्रसन्न होकर सुनते हो तो समझता है सुनता है चाहता है तो उसको बोलने की इच्छा होगी भगवान कहते तुम तो बड़े प्रसन्न होकर सुनते हो इससे मैं कहूंगा क्यों कहूंगा कहते हित काम्य या तुम्हारे हित चाहते हो हित के लिए कहूंगा कोई धन या लोभ से किसी कारण से भय से ऐसा नहीं तुम्हारे हित के लिए कहूंगा क्योंकि तुम मेरा अत्यंत प्रिय मित्र हो हित से कहता हूं हित हाँ स्लो को बोलो श्री भगवान वाच भूय एवं महा परम वच ये अंकिया माराया काम्य आपने कुछ कहा आगे भी बहुत विद्वान है ऋषि लोग है देवता लोग है कहीं से हम सुन लेंगे यहां महाबाहु का संबोधन होने से गुण हो गया ऊ को हो गया ह्रस्व से गुण है संबुद्ध होने से सु तो एंग ह्रस्वाद सम्बुद्ध सूत्र है एंग हस्वाद सम्बुद्ध संबुद्धि का एंग और औस ए क्या आगे सु लोप हो जाता है सूत्र क्या है एंग एंग्रस्वाद सम्बुद्ध संबुद्धि के सु लोप हो जाता है ये सम्पुद्धि है ना एक बच्चन संपुद्धि उसका लोप हो गया इसलिए हे, हे, हे हरे हे साधो हे शंभो हे भी हे श्भो महादेव शिव हे शंभो हे हरे वहां लोप हो जाता है शु का तो हरि ही शंभु साधु ऐसे बनेगा संबोधन करेंगे तो हे हरे विसर्ग नहीं रहेगा लोप हो जाएगा हे शभो मादेव शिव शंकर रहे संबोधन बोलते शिव मंदिर में तो साधो साधु आता है तो ये लोप हो गया नमे न में विदु सुरगणा न प्रभव न मर्ष प्रभव न महर्ष अहमा च सर्वशः महर्षीण च सर्वशः मे विदु सुरगणा प्रभव न महर्ष अहम आदि देवाना सर्वसह सुरगुण न मैं प्रभवम विदु महर्षय न मैं प्रभव विदु देवता के गण समुदाय भी मेरे आ, आ, प्रभव, प्रभुत्व है जन्म ये नहीं जानते है प्रभुत्व जन्म तो है ही नहीं प्रभाव है मेरे प्रभाव प्रभुत्व देवता को नहीं जानते देवता को न महर्षि लोग को भी नहीं जानते कौन बताएगा कहेगा वो तो लोग को नहीं जानते क्यों नहीं जानते हैं महर्षि लोग को तो बड़े मंत्र दष्टा होते ऋषि देवता को बहुत जानते क्यों नहीं जानते है क्या होते हम ही आदि देवाना महर्षि नाम से सर्वस मैं उनका कारण हूं मैं ही आदि हूं जितने देवता है उनका मैं कारण हूं आदि कारण हूं मेरे से उत्पन्न होते हैं किसका आदि हूं देवानाम महर्षि नाम से देवताओं का महर्षियों का भी सब पूरा पूरा ब्रह्मा आदि देवताओं का भृगु आदि ऋषियों का कह तो पुल पुलस् आदि ऋषि है जितने महर्षि है जितने देवता है सबका मैं कारण हूं तो मुझे कैसे जान सकते हैं वो उत्पन्न होने के पहले भी मैं था वो बाद में वो नहीं जानते इसलिए कोई दूसरा नहीं कह सकता मेरे, मेरे ये जो मैं परम वर्ष कहूंगा हितर कहूंगा कोई नहीं कह सकता है मेरे बारे में कोई नहीं कह सकता है सलो को बोलो न में विदो सुर आदि देवा नाम चर्स यो जमनाच यो यो मजमना वेत्तिलोक महेश्वर वेत्तिलोक महेश्वर असमूढ़ समर्थ असमूढ़ समर्थु सर्वप प्रमुच्य पाप प्रमुच्य यो माम समर्तेशु ही प्रमुच्यते महेश्वर सर्षु प्रमुच्यो मजम अनादींच लोकमहेश्वर असमूढ़ वेत्ती सर्तु सर्वपी प्रमुच्यते जो मुझे जानता है या माम अजम जन्म नहीं तो अजम अजन्मा अजय अजय होने से कारण क्या है क्योंकि मैं अनादि हूं अनादि का जन्म कब होता है जिसके आदि नहीं हो अनादि ये माया भी अनादि है ब्रह्म भी अनादि अनादि का तो कितने साल से शुरू हुआ कितने हजार साल से शुरू हुआ अनादि तो है कभी कभी तो प्रारंभ होगा कभी प्रारंभ होगा तो अनादि नहीं होगा अनादि तो उसका में कभी हुआ नहीं मैं अनादि हूं इसलिए अजन ना अनादि का जन्म होता है अनादि कारण है अजय होने के लिए अनादिमच लोकाना महेश्वरम लोक महेश्वरम सारे लोके में महान ईश्वर में ही हूं जो सारे महान ईश्वर स्व अज्ञान अज्ञान का कार्य सब कुछ है अज्ञान अज्ञान के कार्य उससे भी पर मैं हूं मेरे में अज्ञान अध्यस्त आरोपित है अज्ञान भी निवृत्त हो जाता है मेरे ज्ञान से तो ब्रह्म अज्ञान से पर है या नहीं अज्ञान से पर है कौन जितने मैं जितने पूछते मैं पूछा कौन ब्रह्म वहाँ ब्रह्म अज्ञान से पर इतना करना नहीं अज्ञान से पर कौन है ब्रह्म अज्ञान के कार्य से पर है या नहीं ब्रह्म अज्ञान के कार्य से पर है हाँ कार्य से भी पर है अज्ञान के कार्य से पर कौन होगा और कौन होगा कोई नहीं होगा अज्ञान नहीं होगा अज्ञान होगा होगा अज्ञान के कारण कार्य से पर नहीं कार्य उत्पत्ति के पहले अज्ञान था, था। अज्ञान के कार्य होने के पहले अज्ञान था या नहीं था। तो अज्ञान से कार्य से पर नहीं हुआ अज्ञान अज्ञान कार्य से पर है और अज्ञान से पर है ब्रह्म तो ये लोक महेश्वर अज्ञान अज्ञान कार्य से रहता है पर्व ब्रह्म और जानता है किस प्रकार असम मूढ़ समूह रहित होकर के असम सर्वत्र ज्ञान तो होता है ये ब्रह्म से अज्ञान अज्ञान कार्य से विलक्षण ब्रह्म है अज्ञान अज्ञान कार्य उसमें अद्यत कल्पित है ऐसे ज्ञान तो समझ में आ जाता है किन्तु विषय में इदम इष्टम ये मुझे मिल जाए ये मुझे मिल जाए इष्टता बुद्धि रहती है नहीं विषय में इष्टता बुद्धि जब तक है अज्ञान अज्ञान से कार्य ब्रह्म ये ज्ञान अनिश्चय नहीं हुआ अज्ञान अज्ञान कार्य से पर है ब्रह्म अज्ञान अज्ञान कार्य से आरोपित अध्यक्ष है ब्रह्म में अर्थात मिथ्या है राज्य में आरोपित सर्प किस समय सत्य होता है ब्रह्म कार्य में सर्प सत्य तो ब्रह्म क्यों सत्य सर्प का ज्ञान हो तो ब्रह्म क्यों होगा ब्रह्म काल में यदि सत्य सर्प रहता है जो जिसको सर्प ज्ञान हुआ और भ्रांत नहीं ना ब्रह्म नहीं हुआ उसको भ्रम हुआ मतलब सर्प नहीं था सर्प का ज्ञान हुआ सर्प नहीं था सर्प नहीं होने पर सर्प का ज्ञान हो सकता है तभी ब्रह्म ही है। सर्प नहीं था सर्प ज्ञान हो तो भ्रम यह पुष्प को कोई पुष्प समझ लिया भ्रांत है ना नहीं इसको कोई पुष्प समझ तो भ्रांत है इसको कोई पुष्प है तो भ्रांत है सर्प यदि सत्य है तो सर्प मानता है तो भ्रम क्यों भ्रम है का अर्थ सर्प, सर्प है। नहीं है सर्प मिथ्या है मालूम हो गया इसी प्रकार ये जगत मिथ्या है निश्चय हो जाए जो अध्यस्थ आर्पित तो अज्ञान अज्ञानकारी और मिथ्या है इसे मिथ्या तो बुद्धि हो जाए तो इधर में सियात ये मुझे मिल जाए ये इच्छा नहीं होनी चाहिए मिथ्या मालूम हो जाए जाने से इस्टा इस्टा नहीं होनी चाहिए ये सीताफल यहां कहते हैं क्या कहे सीताफल बड़े बड़े सुंदर दिखता है कभी कभी वो मिट्टी से बना हुआ एग्जी सर में रखते थे प्रदर्शनी में दिखाते बहुत सुंदर दिखता है फोटो में चित्र में कहे दिखा बिल्कुल जैसे सीताफल इतने रखे हुए दूर से दिखता है चित्र बनाया, मिट्टी से बनाया, अब खाने के लिए इच्छा हो कि क्योंकि जब समझ रहे मिट्टी का बना हुआ कितने खाओगे भूख लो इतने समय तो खा लोगे आधा थोड़ा देने पर भी खाए नहीं कोई ले लेता किलो, किलो ना करके बच्चे को दिखाने के लिए देखने के लिए खाने के लिए कोई खाए खाएगा क्यों नहीं खाता है मिथ्या है वास्तव नहीं है ऐसी प्रकार यदि जगत अज्ञान कार्य में मिथ्यात् तो बुद्धि होगी ये इदम इष्टम ये मुझे मिल जाए ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए जब तक तो इष्टत्व तो बुद्धि है तब तो तक तो प्रपंच मिथ्या से मिथ्या मुख से तो बोलते हैं मिथ्यात्व तो बुद्धि नहीं हुई शास्त्र का श्रवण ऐसे करते करते प्रपंच मिथ्यात् तो बुद्धि दृढ़ हो तभी तो श्रवण जन्य पांडित्य श्रवण का फल लाभ हुआ बृहदारण्य उपनिषदे भगवान भाष्यकार कहते पांडित्यम निर्विध्य शब्द श्रवण करते करते आपको दीर्घ निश्चय हो जाए कि अद्वितीय ब्रह्म सत्य है उसे भिन्न सबो मिथ्या है ये दीर्घ निश्चय हो जाएगा तो बैराग्य होगा बहराग्य दृढ़ होगा तो श्रवर्ण से लाभ हुआ श्रवण करेंगे तो बैराग्य दृढ़ होगा दृढ़ बैराग्य नहीं हुआ तो श्रवर्ण अभी नहीं हुआ श्रवण फिर करो फिर श्रवण करो सुनते सुनते मिथ्या तो बुद्धि दीर्घ होना चाहिए सवर्ण के साथ मनन भी करने की प्रक्रिया बताते हैं इसलिए भगवान का तो असमूह रहा समूह रहित होकर के समूह विषय में इष्ट तो बुद्धि यहाँ समूह का क्या था भ्रांति विषय इष्ट नहीं है कोई मिथ्या है मिथ्या को कोई सत्य मानता है वो मोह है भ्रम है, है। मिथ्या विषय को कोई सत्य मानता है मुझे मिल जाए मानता है तो मोह है भ्रम् है ब्रह्म रहित होकर के जाने असमूढ़ ऐसे जो जान लेता है सर्त्य से सर्व पाप ही प्रमुचते जो मृत्य मनुष्य में वही मु, मु, मु, मुक्त हो जाता है सारे पाप से मुक्त हो जाता है जितने पाप कुछ पाप तो जान कर करता है कुछ पाप बिना जाने होता है सारे पाप से मुक्त हो जाए भगवान कहते सर्व पाप सर्व कहन का अभिप्राय मध्यपूर्वक अमतिपूर्वक ज्ञान जान करके करे नहीं जान करे सारे पाप से मुक्त हो जाएगा क्योंकि असमूढ़ कर जानता है परमात्मा को जानता है परमात्मा को जानता है कि अजन्ना है अनादि लोक का ईश्वर हो इतना सब लोग जानते परमात्मा अनादि है अजन्ना है लोक का ईश्वर सर है सर्वज्ञ है इतने जान से सर्व पाप से मुक्त कैसे हो जाएगा इसे विशेषण देते असमूढ़ समूह रहता होकर प्रपंच में मिथ्या में मिथ्यात्व तो बुद्धि हो सत्य तो बुद्धि नहीं हो थोड़ा सा भी ब्रह्म नहीं हो विपरीत भावना नहीं हो विपरीत भावना है तो ब्रह्म अद्वित सत्य है ज्ञान हुआ नहीं शब्द से तो हम कहते ब्रह्म अद्वित्य अद्वित्य का क्या अर्थ है ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है यदि दिखता है तो कल्पित तो मिथ्या है मिथ्यात्व तो बुद्धि होने के बाद क्या क्या आप चाहोगे मिठा वस्तु मीठा लड्डू बनाया केला बनाया मीठा सीताफड़ा भी है अंगूर भी है भोग लगते समय क्या क्या खाओगे अंगूर तो चाहते लोग काले काले अंगूर है केला भी, भी प्लास्टिक का बना हुआ सीताफली मिट्टी केला लकड़ी की के। मिथ्या तो बुद्धि होने पर इतना बुद्धि नहीं होनी चाहिए अर्थात ज्ञान ही तो होना चाहिए तब शार से मुक्त हो जाएगा अत विपरीत भावना रही तो श्लोक बोलो यो मज मिच तेलोक महेश्वर असमूढ़ समर्थ सर्व पाप्य से बुद्धिर्जानस बुद्धि जानम सोह क्षमा सत्यम क्षमा सत्यम सुखम दुखम भव भाव सुखम दुख भव भाव भयचा भयम चयचा भयम बुद्धि ज्ञानमसमोह क्षमा सत्यम स बुद्धि बुद्धि बुद्धि में सूक्ष्म अर्थ को जानने के सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं बड़े बुद्धिमान है बुद्धि तो सबकी है कि जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला सूक्ष्म अर्थ को समझने वाला उसको कहते बुद्धिमान है नहीं तो सामान्य बुद्धिमान तो है ही बुद्धि है सूक्ष्म गंभीर अर्थ को समझने के लिए सामर्थ्य जिसकी है वही आवश्यक होता है बुद्धि में दृश्य तत्वग्र तो बुद्धि जो कही गई है श्रुति में तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा तीक्ष्ण विषय को समझने का सामर्थ्य विवेक होने पर अंतगुण शुद्ध होने पर यह बुद्धि गंभीर विषय को बुद्धि पशु पक्षी को ही मालूम नहीं होता आत्मतत्व तो क्या है हमारे मरने के बाद कहा जाना वो विचार करते हैं वो विचार नहीं खाली खाना पीना बच्चे पैदा करना ये सब जानते हैं पशु पक्षी किन्तु आगे मर, क्या होगा मरने के बाद कहा पहले कहाँ था ये मनुष्य सो सकता है ये मनुष्य में जो विवेक बुद्धि है ये विचार कर है फिर विचार करेगा तो जानेगा शास्त्र प्रमाण से शास्त्र प्रमाण के बिना कैसे कोई कहेगा तो किस प्रकार कहेगा कोई कुछ कहेगा सबके मत एक नहीं शास्त्र वेद अनादि भगवान के वचन सुनती भी ऋषि महर्षि के द्वारा उससे ही निश्चय होता क्या है तब आत्म तत्व विषय को चिंतन करता है एक व्यापक आत्मा उस चिंतन करने के लिए अंतगण शुद्ध हो और बुद्धि होने पर विचार होता है नहीं तो आत्म विषय के थोड़ा सा वेदांत तो कहने पर कुछ लोग डर जाते कहते तो बहुत ऊपर की बात बोलते हैं ऊपर के आपके स्वरूप का कथन करते हैं आप क्या है आपका स्वरूप के लिए वेदांत तत्व थो थोड़े से भी यदि कोई समझेगा प्रिय होता है सबसे क्योंकि आत्मस्वरूप है आत्मा अपना, अपना स्वरूप है अपना स्वरूप किसको प्रिय नहीं है बताओ सबसे प्रिय अपना स्वरूप है और अपने स्वरूप का ही कथन है वेदांत में इसे थोड़ा समझने पर बहुत प्रिय होता है किन्तु पाप अति अधिक हो तो दूर में भग जाते हैं श्रवणाया बहु भी होना रभ्य पाप प्रतिबंधक है पाप से आगे नहीं जा पाता है तो बुद्धि बुद्धि को बुद्धि शब्द से कहा गया जिस बुद्धि होने पर लोग कहते बड़े बुद्धिमान सामान्य बुद्धि को नहीं, नहीं। पशु पक्षी की भी बुद्धि है पशु पक्षी की बुद्धि नहीं लाठी देखाए तो भाग जाएगा ख्या घास फूते भी आ जाता है पक्षी से और ज्ञान ज्ञान है सामान्य विषय का विषय ज्ञान कि्ञान लेना आत्मा आत्मादि विषय का ज्ञान और असमोह समोह होता है असमोह का अर्थ जब कोई प्राप्त विषय होने पर विवेकपूर्वक सद्य क्या करने के निर्णय कर पाता है नहीं तो मोह हो जाता है भ्रांति हो जाती क्या करना क्या करूं क्या करूं बुद्धव्य पूर्वक वस्तु प्राप्त हुआ विवेक करके प्रभुत हो जाता है ये मुझे करना है ये असंभव हो क्षमा क्षमा है दैवी संपदे है कभी कोई कुछ कह दिया कठु वचन बोल दिया बोलने से क्या बिगड़ गया वो वचन को जबरदस्ती खींच करके क्रोध होकर हम भी कुछ बोल देते हैं बोलने से क्या हमको लाभ हो गया ये क्रोध हो जाता है अपने और सहन कर लिया तो क्या बिगड़ी है? कोई कुछ बोला उसको सहन करना खाली शब्द से नहीं किसी प्रकार कष्ट दे पर ब्रह्म परमात्मा के चिंतन करने वाले के लिए यह क्षमा एक बड़ा संपत्ति मुक्तिमिशेतात विषयान विषव त्यज क्षमार जब दया तूषण सत्यम पीयुषवध अष्टाव्र गीता में आता है जनक जी कहते अष्टाव्र कहते जानक जी को मुक्ति में क्षति चेहता आता मुक्ति चाहते हो तो विषयान तो विषव विषय को छोड़ो विषय जितने रूप सब्दस प्रसादी है इंद्र के विषय जिसके सेवन करने के लिए ही सारा जीवन भर धन कमाते हैं और विषय सेवन कर अपने को बहुत बड़ा मानते है वही जीवन व्रत तो करते हैं पशु पक्षी विषय सेवन करते मनुष्य से भी करता है कहते विषयों को छोड़ो विषव विषव कहा कहने से क्या है विषय जी भोजन मिला हुआ आप आधा खाओगे या पूरा खाओगे कितने खाओगे चौथाई नहीं विषव मिला हुआ सुनेंगे तो थोड़ा चमे नहीं खेगा आधा क्या इसी प्रकार कहते विषयाम विषव त्यज थोड़ा त्याग करें थोड़ा रखेंगे नहीं विश तो समझ ला तो पूरा फेंग देंगे हाथी से स्पर्श भी नहीं करेंगे विसर्जन करेंगे ऐसे ही छोड़ना है सर्वधान के लिए जितने चाहे बाकी लोग छोड़ना है और आगे क्या करना है विश्व क्षमा जव दया तो सत्यम प्यू शब्द पहला क्षमा है सरल क्षणता आर्जवय सरलता क्षमा जब दया भूत के प्रति दया और संतोष जो प्रातः में संतोष क्षमा जब दया तोषम सत्यम सत्य वासना अमृत के जैसे सेवन करो विषय कर तो विषय जैसे छोड़ो अरे इनको अमृत जैसे सेवन करो तो क्षमा के साधन है आगे सत्य में आ गया सत्य सत्य है साधन बड़ा तपय दमह दमह का क्या थे बहि इंद्रिय का निग्रह और समय अंत मन का सुखम दुखम जो ये सुख दुख है ये भगवान यहां कहते हैं ये सब मेरे से होते हैं सत्य भाषण करो दमन करो समन करो जो कहते हैं ये कहते एक सब मेरे से होते हैं बुद्धि भी मेरे से ज्ञान असम्भव प्रवृति यथार्थ प्रवृति क्षमा सत्य दम सुखम दुखम भाव उत्पत्ति भाव भाव पदार्थ अभाव उसके विपरीत भय अभय ये सब मेरे से होते आगे आके श्लोक आइया ये सब मेरे से उत्पन्न होते हैं श्लोक बोलो समोह क्षमा सत्यम समा स्वयं चा भय देखो बुद्धि ज्ञानम हरि बुद्धि जिसे हरि कहते ना बुद्धि रेप को आगे जौन से रेप को विसर्ग नहीं हुआ बुद्धिर क्या के रेप के रे उसके आगे क्या बन रहे बोलो ज में ज और या। पहला बने ज खर में आ गया नहीं आया? खर में चाथा था चाथा था कापा शाशा। उसमें आया नैन से विसर्ग नहीं हुआ रेप को रेप रहा बुद्धिर ज्ञान अमसमूह यहां भी रहा था रेप का विसर्ग हुआ कि शत्रुसमूह में रेप था रहा था उसका विसर्ग हो गया खरसान विसर्जन से विसर्ग करता है खर खर, खर, खर अलग नहीं अवसान नहीं खर अवसान विसर्जनीय इससे रेप का विसर्ग हुआ विसर्ग होने के बाद यहाँ विसर्जनीय से सह से विसर्ग होना चाहिए किन्तु पर में क्षमा है? है ना? क्षमा का पहला वरना क है क होने से यहाँ विसर्ग रह गया इसको बताएंगे कल को असम में यहां क पर क फ पर में रहेगा तो विसर्ग रहेगा विसर्ग हो गया देखो दमह सम दमह क्या गये विसर्ग है दमह क्या गये रह था धमाशु रह रेप को विसर्ग हो गया रेप को विसर्ग करने वाले सूत्र क्या है खर वे विसर्जन्य रेपर्ग विसर्ग हुआ विसर्ग होने से अभी विसर्जन से सूत्र से स होना चाहिए क्योंकि पर में खर है शकार कंत विसर्ग हो गया क्या कारण है आगे बताए वह सारी सूत्र लगा परमे स है सर होने से विसर्ग विसर्ग रह गया क्या सूत्र लगा वहा इसको देखकर आना क्या बताएंगे हाँ सर आगे देखो इस बोलो जान सम्मो क्षमा सचुंदमा क्षमा सुखम दुखम भाव भाव भय चा भयम अहिंसा समता तुष्टिस अहिंसा समता तपोदानं सहिंसमता तपोदन यशोयस तपोदन यशोयस भवि भावा भूता भावा भूता मत पृथ्व विध अहिंसा समता तपोदानं यशो यशोयस अहिंसा भी परमात्मा से समता समत्वत्व बुद्धि तुष्टि संतोष जो प्राप्त हुआ उसमें संतोष ये भी एक दैवी संपद है तप भी परमात्मा इंद्रिय स्वयं पूर्वक शरीर में कष्ट सहन करना तप है दानम यथाशि दान यश है कीर्ति धर्म के कारण कीर्ति अयस अधर्म के कारण अकीर्ति भावाभूता भावा बवंती पृथ्वी भावा बवंती मत एव ये बुद्धि से लेकर के सारे प्राणियों में मेरे से ईश्वर से सब होते हैं अपने कर्म के अनुसार अपने अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही उत्पन्न होते मेरे से क्योंकि सब का कारण परमात्मा किसी में बुद्धि है किसी में संतोष किस है किसमें भय है किसमें सुख है किसमें दुख है जितने सब कुछ है संतोष है समता है अहिंसा है दान यम सम परमात्मा से होते हैं और परमात्मा से सब होते सब का समान होना चाहिए किंतु अपने अपने कर्म के अनुसार प्राणियों के कर्म के अनुसार ही होते हैं हाँ सुर बोलो अहिंसा समता मत्ते देखो इसमें के तुष्टि शब्द है अहिंसा समता तुष्टि तुष्टि कारण तो हरी जैसे ही तुष्टि ही क्या होना चाहिए विसर्ग होना चाहिए तुष्टि ही विसर्ग हुआ पहले ही तुष्टि रह था रेप विसर्ग करने वाले क्या सूत्र हाँ विसर्ग हुआ विसर्ग होने के बाद विसर्ग को स हो गया विसर्ग को सव करने वाले क्या सूत्र हो विसर्जन को शव हो गया तुष्टि से है। विसर्ग नहीं रहा विसर्ग हुआ था विसर्ग भी स हो गया पर करे।, करे? कौन करे तो कर करे विसर्ग तो स हो गया यहाँ कोई यदि बोले अहिंसा समता तुष्टि विसर्ग बोले शुद्ध होगा है क्यों नहीं होगा विसर्जने से उसका सव करना है विसर्ग नहीं कर सकते सूत्र प्राप्त है विसर्ग को सव करने के लिए क्या सूत्र विसर्जन्य से सह को नहीं लगा बोलना अशुद्ध है जो सूत्र प्राप्त है उसको नहीं लगाकर बोलना अशुद्ध है इसे तुष्टि ही विसर्ग नहीं होगा विसर्ग नहीं रहेगा क्योंकि आगे खर रहे होने से हो जाता है महर्षयः सप्तपूर्वे महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मन मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता योक इमा प्रजा योक इम प्रजा महर्षयः सप्तपूर्वे पूर्व सप्तमर्षय तथा चवा मनव मनसाद्वा जोकइमा प्रजाइम प्रजा इमाह प्रजा योक उनका कार्य सौ ये जितने प्रजाय सृष्टि उनकी सृष्टि सप्तमहर्ष शब्त सप्तर्षि मंडल उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के चारों तरफ घूमते, थे पुलह पुलस्त अत्रि अंगेरा वसिष्ठ मरीची वशिष्ठ ऋषि और चार मनु है मनुचार्य ब्रह्म सवन्न रुद्रसावन धर्मसावन और दक्ष सावन चार ही सावन के नाम पर ब्रह्म रुद्र धर्म दक्ष और सबके साथ सावन मिल जाएगा ब्रह्म सावन रुद्र सावन धर्म सावन दक्ष सावन चार ही मन ये पहले हुए थे मदभा मेरे भावना सामर्थ्य से युक्त है पर ब्रह्म के इस भावना से युक्त है मानसा चाहता है मन से उत्पादित है मन से उनका उत्पन्न किया और उत्पन्न होने के बाद उनका ही ए, उनकी सृष्टि है सब महर्षि मनु को मनु के महर्षि की सृष्टि लोग ये तावर जंग जितने प्रजा प्रजा है जितने कार्य सब चरा चर इन्होने और मुन्नियों ने मनुओं ने सृष्टि की मैं ही उनकी सृष्टि मानस सृष्टि करके उनके द्वारा सारे प्रजाओं की सृष्टि हुई स्लो को बोलो महाशय सप्त चारो मनता मदभाव मानस जाता एसा लोक इमा प्रजा एक विभूति योग विभूति योग ममा योग व्यक्ति तत्वत मम तत्व सो विकंपन योगक युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र संशयः योगं च संशय शेता भूति मोगे तत्व स्वाकंपन युज्यते नात्र संशयः एता विभूति विस्त योग्य ऐश्वर्य सर्व तो मम यो तत्व तेदी ठीक जो जानता है मेरा स्वरूप तत्व तो ठीक ठीक यथार्थ जानता है सह अभिकने योग न युजते विकंपरहित कंपन रहीत रही प्रच्लित योग सम्यक दर्शन ज्ञान रूप योग हि अभिकंप योग हे अन्य योग विचलित तो हो जाता है बड़े बड़े योगी लोग के भी महर्षि लोग के भी विचलित तो हो जाते हैं किन्तु ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आगे तेरह हो गया और कुछ नहीं अभिकम्पन योगी ब्रह्म ज्ञान रूप योग इससे युक्त तो हो जाता है अर्थात तो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है इसमें कोई संशय नहीं है परमात्मा की विभूति को ठीक ठीक समझ ले परमात्मा के स्वरूप ठीक जान ले तो ब्रह्म ज्ञान होगा अहम ब्रह्म ज्ञान होने के पहले मैं कौ हूं इसका ज्ञान होना चाहिए ब्रह्म क्या है उसका भी ज्ञान होना चाहिए भक्ति करने के लिए भी परमात्मा का स्वरूप कुछ समझे तो भक्ति करना भक्ति तो करते हैं किंतु जब विवेक होता है तो विचार आता है परमात्मा का क्या स्वरूप है परमात्मा सर्वत्र है तो कितने बड़ा है हम तो छोटे मूर्ति में चिंता न करते छोटे मूर्ति परमात्मा सर्वगत कैसे है सव्थाने में कैसे है और सब कुछ परमात्मा कहे तो परमात्मा से भिन्न ही नहीं जो नहीं हो तो दिखता है और जो परमात्मा दिखते क्यों नहीं ये सब संशय रहता है तो विचार करने पर सारे शास्त्र प्रमाण से संशय दूर होता है तब ठीक ठीक परमात्मा का ज्ञान हो तब आगे ब्रह्म ज्ञान होता है ऐसे ब्रह्मयोग अभिकम्प योग ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान उसे संबद्ध युक्त तो हो जाता है उसमें कोई संशय नहीं है श्लोक बोलो एकता योग योग तौकंपन योग्य न संशय अभिकम्प योग कैसे कहते हैं अहंसर्व प्रभव अहंसर्व प्रभव मत् सर्वं प्रवर्तते सर्वं प्रवर्तते मां प्रवर्त मजंते मैं मजंते मुधा भाव समा समित अहंसर्व प्रभव मत्ता सर्वं मत्ता मां जंते अहम सर्व प्रभव सर्व प्रवर्तते मुधा भाव भजन्ते सारे प्रपंच सारे कार्य का मे कारण प्रभव उत्पत्तिण शबक उत्पत्तिणं मतः सर्वम प्रवर्त थे मेरे से ही सब प्रवृति स्थिति भी मेरे से नाश भी मेरे से स्थिति काल में क्रिया फल भोग सब कुछ मेरे से मत सर्वम प्रवर्त थे उत्पत्ति का कारण मैं हूं स्थिति भी करता हूं नाश भी फलभोग कर्म फल भोग सब कुछ मेरे से ही सब होता है इतनी मतवा मिसको जान करके समझ करके मतवा ज्ञातवा किसके द्वारा जाने जानेंगे कहा से जानेंगे श्रुति युक्ति गुरु वचन पर श्रुति वेद प्रमाण श्रुति से वेद प्रमाण शास्त्र पढ़ना श्रुति में लेना उसके बाद युक्ति मनन करना पड़ता है शास्त्र से श्रवण किया गुरु वचन श्रवण किया फिर मनन करना पड़ता है श्रुति कहते नेह नाना तेहतर है ही नहीं हमको दौदीखिता है ब्रह्म सत्य है असर्व ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्म सत्य है तो सब सत्य हो गया अनेक ब्रह्म कैसे एक ब्रह्म कैसे अनेक ब्रह्म होना चाहिए सब ब्रह्म है तो अनेक सब पदार्थ है सब ब्रह्म है घट भी ब्रह्म है पट भी ब्रह्म है लोम लोम ब्रह्म है तो ब्रह्म अनेक होगी एक ब्रह्म कैसे होगा तो इसको भी समझना पड़ता है सर्व नास्तिकिंदु ब्रह्म है सब का बाध करके अद्वित्य ब्रह्म इसी प्रकार समझना पड़ता है युक्ति भी जीव ब्रह्म की के एकता कैसे होगी युक्ति चाहे मनन करने के लिए एकत्र होने के लिए उपाधि में भेद है उपाधि के मैं ना उपाधि रहता शुद्ध चिन्ह मात्र कोई भेद नहीं है इसी प्रकार विचार करना पड़ता है स्वप्न प्रपंच दृष्टांत देकर के दिखने पर भी है ही नहीं वास्तव मिथ्या प्रपंच दिखता है स्वप्न में इसी प्रकार जागृत प्रपंच भी ये बहुत युक्ति है छात्र श्रवण करने से मध्यमध्युक्ति आदि युक्ति से भी मनन करना पड़ता है गुरु वाक्य से श्रुति वाक्य और युक्ति से निश्चय करके महत्वाका आता है वाक्य, श्रुति वाक्य और युक्ति से मनन करने पर तभी साधन होगा निधि आसन भजनते निधि श्रवण मनन के बाद निधि आसन होता है कौन ऐसा भजनते बुधा बुधाए ये विद्वान विद्वान कहते परोक्ष ज्ञानी अभी अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ आम ब्रह्म साक्षात का नहीं हुआ शास्त्र ज्ञान हुआ मनन किया उनका भी ज्ञानी शब्द से कहते परोक्ष ज्ञानी परोक्ष ज्ञान होने के बाद फिर भजन करते भजन तेमान भाव से संबंधित भादर से युक्त होकर के क्या भाव है सर्व ब्रह्म एवं यही भावना उनका है सर्वम ब्रह्म एवं ब्रह्म से बिना कुछ नहीं सर्वम ब्रह्म ही है ब्रह्म से बिना कुछ नहीं कितने ब्रह्म है ब्रह्म एक ब्रह्म ही है अनेक प्रतिम्ब दिखेगा तो बिंब एक होगा अनेक हो जाएगा एक मुख का अनेक दर्पण में अनेक प्रतिम्ब होगा एक चंद्र का अनेक जल में प्रतिम्ब अनेक होगा प्रतिम्ब अनेक हो गया तो बिंब अनेक होगा बिंब एक समझा बिंब रूप ब्रह्म एक ही प्रतिबी बने आरपित पदार्थ बहुत किंतु तो किन्तु अधिष्ठान एक ही एक अधिष्ठान में आरपित पदार्थ बहुत है ये सब समझ करके ये मेरा भजन करते ही वही ज्ञान को प्राप्त कर लेते जिसको अभिकंप योग कहा गया श्लोक बोलो मच्चिता मदगत प्राणा बोधयत परस्परम कथय तस्ंग च रमती मच्चित मई चित्तमी शांति जिनका चित्त मेरे में समर्पित है परमात्मा में स्थित है वो मच्चिता कोई तो विषय चिंतन करता है कोई परमात्मा का चिंतन करता है जो परमात्मा का ही परमात्मा में जिनका चित्त है उनको क्या कहा जायेगा मत चिता केवल चित्तन प्राण भी प्राण शब्द इंद्रिय मदगत प्राणा चक्षुरादि इंद्रियो को प्राण शब्द से कहते हैं सारे विषय से उपसहार कर हटा करके परमात्मा के लिए लगाया बाहर विषय चिंतन देखना है तो परमात्मा के स्वरूप मूर्ति मिलीला विग्रह सन महापुरुषों का दर्शन करें। सुनना है तो परमात्मा के ही स्वरूप का श्रवण करे सब तो इंद्र बाहर चुटा करके परमात्मा में और अथवा प्राण मतगत प्राण उनका जीवन तो परमात्मा के लिए ही है जीवन किसके लिए मतगत मेरे लिए ही मतगत जीवन उनका जीवन परमात्मा में स्थित है परमात्मा के लिए जीना है परमात्मा प्राप्ति के लिए परमात्मा काम क्या करेंगे परमात्मा के लिए क्या था परमात्मा को उपकार करने के लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए जीवन और कुछ नहीं जीवन तो सरधारण करते हैं खाने के लिए सर धारण के लिए भोजन और सरधारण किसके लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए न की सरधारण भोजन के लिए खाना किस लिए बचने के लिए बचना वचना लिए खाने के लिए भोग करने के लिए बचना खाने के लिए खाना बचने के लिए ये नहीं जीवन तो परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं तो जीवन व्यर्थ है इंग्लिश में कहते हैं कुछ लिफ्ट <laughs> खाओ बचने के लिए बचनाएंगे खाने के लिए खाओ बचा तो खाओ खा तो बचो ये नहीं मतगत प्राणा अरे बोधेन तो परस्परम परस्पर उसी तत्व का बोतान बताना है बोधय ज्ञान प्राप्त थोड़ा समझ तो दूसरे को बताना कोई नहीं समझ पाते परस्परम दूसरे को पूछे कैसे आ अपने स्वरूप क्या है प्रपंच मिथ्या कैसे सर्व ब्रह्म का क्या अर्थ है सुन लिया फिर बार बार प्रश्न उत्तर करके दृढ़ करना बैठाना पड़ता है बैठना पर परस्पर को बताते बोधयत परस्परम कथन तस्माम नित्यम अब नित्य मेरा ही कथन करते हैं परमात्मा का विषय चिंतन विषय कथन राजनीति, कूटनीति क्या क्या चिंता है कितने कितने दिन भर कहते कोई हार गया कोई जीत गया कोई झगड़ा कोई मर गया यही चल रहा है बस वही चलता रहता है वही कहते रोज रोज मैं नया कब नहीं मरते आज इतने मर गए कल कितने मर गए आज इतने मर गए यही कहता है कोई चोरी कर लिया कोई किसका ले लिया क्या क्या वही रोज रोज यही कहते हैं ये छोड़ करके परमात्मा स्वरूप का ही कथन करे और नित्यम तुष्यन्ति चा च तिचा कहते हैं नित्यम हमेशा मेरा ही कथन करते है और कह करके तुष्यन्ति प्रसन्न होते है संतोष प्राप्त करते है और अतिमच रमन तिचा रमन करते प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति से प्राप्त होने से खुश होते है इसी प्रकार जो साधक है मुमुक्ष है परमात्मा विषय में सुनने का खुश होगा सबको छोड़ कर परमात्मा श्रवण करने में अन्य विषय अन्य बंधु अन्य संतोष के कारण क्या चाह परमात्मा स्वरूप पर शास्त्र श्रवण करना वही मुख्य होता है जब सब छोड़ के परमात्मा चिंतन में लग जाते हैं तो परमात्मा कृपा करते हैं इसमें आया तत्चितन तत्कन मनोन्यम तत्प्रभु धनम एक तदेव परत्वेक परत्व च ब्रह्मा व्यासम विदुर बुधा परमात्मा का चिंतन हम कथन भी परमात्मा का अन्योनम तत्प्रबोधन परस्पर बताना प्रश्न करना उत्तर देना बार बार उसका मालूम है तो दूसरे को पूछे थोड़ा बता दीजिए वो बताएगा बता नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे मेरा स्मरण हो रहा है आपस में वहां उद्देश्य नहीं रहता है दूसरे को नहीं आता है मुझे आता है बताने के लिए नहीं अथवा में बधिरा जान तो नहीं ये वाद कथा में शिष्यों में परस्पर कथा वाद कथा वाद कथा झगड़ा नहीं शास्त्र तत्पर निर्णय के लिए संशय निवृत्ति के लिए दृढ़ निश्चय के लिए प्रेमी सत्संग में परस्पर उसका ही विचार करना चाहिए जहां मिलते हैं विचार करें शास्त्र में आया द्वाभ्याम विद्या दो मिलकर पढ़ेंगे तो आपस में विचार करेंगे तो विद्या होती है प्राचीन विद्वान कैसा है कोई पढ़ निकलाया कहते नहीं तुम को अकेले नहीं पढ़ेगा और दूसरा दु, दु, के लाओ दूसरे के विद्यार्थी दो आएंगे तो पढ़ाएंगे एक को नहीं पढ़ाएंगे कभी कोई विद्यार्थी चला गया अभी क्या करेंगे कहते जिनके से जिनका नियम होता है वो कोई चला गया तो उसको जाकर बुला करके कर लाएंगे नहीं आए तो दूसरे को लाकर बैठाएंगे और अत्यधिक यदि कुछ बहुत पाठ हो गया थोड़े बाकी चला गया सुपारी रखेंगे प्रतिनिधि रूप से रख करके पढ़ाएंगे ऐसे प्राचीन निष्ठा है तो ये पर, पर, से परस्पर अन्य तत्पर्बोधन एक अधिक यही परमात्मा सिद्धरना इसका नाम ब्रह्मा ब्रह्माभ्यास निधि नहीं ये साधन है चित्त परमात्मा में प्राण भी परमात्मा में परस्पर बोधन करना कथन करना सुनना और सुनकर संतोष को प्राप्त करना ही साधना है परमात्मा प्राप्ति का साधना अंतरंग साधना ये साधन में मन में जोर नहीं तुष्यंति च रमंति च जो समझते हैं उसका विचार करने पर खुश होते हैं वेदांत तत्व थोड़ा समझने के बाद थोड़े थोड़े विचार करने पर सुनते समय भी प्रसन्नता आनंद है सो बोलो मत ऐसा जो भजन करते उनके लिए क्या करते परमात्मा कहते हैं? तेषा सतत युक्ता भजताीक दादा बुद्धिग तेन मांपयाति ते प्रीतिपूर्वक भजता सततुता नाम तम बुद्धियोगम ददा ये नाम ना ते उपयादी जो निरंतर प्रीतिपूर्वक भजन करते सततुता नाम नित्य अभिता निरंतर सारे बाहर इच्छा को छोड़ करके लगे तब तो नित्य भजन बनेगा बाह्य विषय इच्छा रहे तो नित्य नहीं हो नहीं होगा बाह्य विषय को छोड़ करे निन्ना करे परमात्मा प्राप्त करना या थोड़ा भोग करने का वाक्य भोग करना क्या करना है प्राप्त करना है तो बाह्य भोग के लिए छोड़ देना हो गया भोग जितने हो गया बहुत हो गया छर धान के लिए जितने कम से चलता है ठीक है बाकी कोई जरूरत नहीं बंधु बांधव मिलना बहुत हो गया उसमें बाकी थोड़ा <laughs> सब हो गया पूरा हो गया एक परमात्म प्राप्त करने के लिए यदि निश्चय हो जाए सतत युगता भगवान कहते निरंतर प्रीत पूर्व को भजता हम जबरदस्त नहीं खुश होकर प्रसन्न होकर जो बाह्य विशेषणा छूट जाए भजन करने में मन लगेगा बहुत अच्छा लगेगा और भजन में मन लगेगा को तो बाह्य विशेषणा छूट ही जाती आगे इच्छा नहीं होगी तो भगवान करते है, कहते है, इसे जो करते उनको हम क्या करते तो हम बुद्धि योगम दतामी बुद्धि के संबंध ज्ञान उसको दे देता हूं ज्ञान उसको प्राप्त कर लेगा ऐसे जो लग जाएगा जो सब छोड़ कर लग जाता है परमात्मा उसको ज्ञान देंगे परमात्मा की कृपा से प्रारंभ से अंतिम तरह परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है अद्वैत मत में अद्वैती चिंतन करे तो परमात्मा का निराकरण नहीं व्यावहारिक अद्वैत है पारमार्थिक अद्वित भ्रम होने पर भी व्यावहारिक भेद है परमात्मी कृपा से ही सऊता है तो हम बुद्धि योग देता हूं जिस बुद्धि योग से ते माम उपयान थी मुझे ही प्राप्त कर लेंगे तो मेरे ही भजन करते थे मेरे तत्व तो स्वरूप हो गए मत्स्य होने के कारण मच्छिता तो मदगत प्राण ऐसा होकर जो भोजन करते हैं मेरा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं ऐसे बुद्धि योग उनको देता हूँ बोलो ते शां जो बुद्धि हो गए किसके आप, आपके प्राप्ति में कोई प्रतिबंध है जिसका नाशक है क्या प्रतिबंध है जिसका नाश करता बुद्धि जिसके लिए आप भक्तों को देते हैं ये कहते हैं वाकुं पाथ महम्ञानजम महम्ज्ञान जो हाँ। महम्ञानजम महम्ञान जो नाशायाम्याम भावस्थो नाशायाम्याम भावस्थो ज्ञान ज्ञानदीपन भास्वता, दीपेन भास्वता ज्ञान भावस्तो, दीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन भास्वताम ज्ञानगम तम नाशायाम भावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता अकंप भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही अहम अज्ञानजम अज्ञान से नाशयामी अज्ञानजम तम अज्ञान के कारण तम भ्रम होता है मोबंधकार अज्ञान है अज्ञानजम अभिवेक से जो, जो होता है भ्रम ज्ञान तम ही अज्ञान होता है किंतु अज्ञानजम तम अज्ञान से उत्पन्न होने वाले तम कौन से भ्रम ज्ञान अज्ञान से भ्रम होता है रज्जु के अज्ञान से सर्प भ्रम होता है जो भ्रम ज्ञान है अंधकार पर मोहांधकार इसको मैं नष्ट कर देता हूं ना से हमी उनकी अनुकंपा के लिए अज्ञान जन्य भ्रम ज्ञान को नष्ट कर लेता हूं कैसा नष्ट करते हैं आत्मभावस्थ भाष्वता ज्ञान दीपे आत्मभावस्थ आत्म के भाव में स्थित आत्मा है अंतक अंतक भाव है अंतकर्ण का स्थान बुद्धि में स्थित होकर के आशय अंतकर्ण स्थित बुद्धि अंतकण में स्थित होकर के अंतगण स्थित कैसे होते हैं? जब परब्रह्म का चिंतन करता है अंतकण में तदाकार वृत्ति होती है घट का जो ज्ञान होता है आपको बाहर इंद्र जा करके वृत्ति घटाकर वृत्ति होती है वृत्ति में चेतन का प्रतिबंब होता है।, है चेतन का प्रतिम्ब होने से चिदावास विशिष्ट होने से वही वृत्ति घट ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके को प्रकाश कर लेती है ठीक इसी प्रकार ब्रह्म का जो चिंतन करेंगे ब्रह्माकार वृत्ति में चेतन का प्रतिम्ब होगा चिदावास विशिष्ट ब्रह्माकार वृत्ति होने से ज्ञान जैसे काम करता है वृत्ति क्या करती अज्ञान को नष्ट करती नाशयामी आत्मभावत वृत्ति अभिव्यत चैतन्य चीताभा से विशिष्ट वृत्ति में वृत्ति में चैतन्य का प्रतिंब होता है कैसे नाश करते ज्ञान दीपे न ज्ञान दीपे न ज्ञान ही दीप है कौन सा अंधकार को नाश करने के लिए दीप चाहिए कौन सा दीप ज्ञान ही दीप हो। वो जो अंतगण वृत्ति में अभिव्य चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य दीप प्रकाश स्वयं प्रकाश ब्रह्म बुद्धि के द्वारा अभिव्यक्त ही बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा उसको नाश कर देता हूँ भाष्वता प्रकाश वाला ज्ञान ही प्रकाश ही उसे अज्ञान को ब्रह्म को नष्ट कर देता हूँ श्लोक बोलो मैं सलाभावस्थान जीते न भास्व यहाँ भगवान कहते हैं मैं अंतकण वृत्ति में, में आरूढ़ होकर के वृत्ति के दौरान अभिव्यक्त होकर के उसमें स्थित होकर आत्मा भावस्थ आत्मा का भाव अंतकण का भाव अंतकण का परिणाम वृत्ति उसमें स्थित होकर के अंतकण वृत्ति में स्थित का तो अंतकण वृत्ति में अभिव्यक्त होकर के पर ब्रह्म सर्वत्र है जो अंतग्रण परिणाम वृत्ति है वृत्ति के द्वारा अभिव्यत होते पर्रह्म उसको कहते वृत्ति अभिव्यत वृत्ति अभिवरूढ़ वृत्ति के द्वारा प्रकाशित तो विभिन्न प्रकार शब्द से शास्त्र में व्यवहार करते हैं वृत्ति तदाकर तद विषय की वृत्ति चिंतन करने पर होती वृत्ति जब इसको कलम को देखते लेखनी यह लेखनी ज्ञान चक्षुर इंद्र के द्वारा मन बाहर जाकर के तदाकार हो जाती वृत्ति होती है, है उसे वृत्ति है, अंतगण का परिणाम उसमें चेतन का प्रतिम्ब हुआ चेतन ब्रह्म सर्वत्र है। वृत्ति में चेतन का प्रतिम्ब हुआ तो जैसे दर्पण में सूर्य आदि का प्रतिम से चकमा को प्रकाश हो जाता है इसी प्रकार वृत्ति में चेतन का प्रतिम से वृत्ति भी चेतन जैसे ज्ञान जैसे दिखती है उसको ज्ञान शब्द से कहते वही चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति से अज्ञान नष्ट होता है घट्ट को भी प्रकाश करते हैं चिदाभा से विशिष्ट वृत्ति कहो वृत्ति अभिव्यक्त चेतन कहो चिदाभा से चेतन का प्रतिम्ब वृत्ति में है वृत्ति के द्वारा किसकी अभिव्यक्ति होती चेतन की यहां भी चेतन है उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती किंतु वृत्ति में दर्पण में मुख के आपके अभिव्य मुख दर्पण आपका दिखता है दिवाले में नहीं दिखता है इसी प्रकार वृत्ति में चेतन की चेतन का प्रतिम से चेतन की अभिव्यक्ति हुई जब दर्पण आप मुख देखते है आपका मुख दर्पण में रहता नहीं। है नहीं क्या रहता दर्पण हाँ वही कहते मेरा दर्पण मुख में मुख में अभी कहा ना हाँ क्या था कितने लोगों ने देखते सुनो दर्पण आपको रहता है इसे कहते दर्पण मुखदे दर्पण में रहता तो प्रतिम तो दर्पण में मुखद मुखदर्पण तो हो गया इसी बार पर ब्रह्म अंतगण मृत्यु में आरूढ़ो मृत्यु में आरूढ़ो मृत्यु में सीता मृत्यु में सीता कैसा उसका प्रतिम्ब होता है दर्पण में मुख का प्रतिम्ब हो गया तो ही दर्पण दर्पण मुख कहते दर्पण में मुख क्या देखता हूं मुख देखता हूं कहा दर्पण में दर्पण मुख दिख रहा है मुख दर्पण में है अके से दिखता नहीं तो प्रतिम्ब दिखता है उसको देख करके ही कहते मुख देखता हूं प्रतिम्ब दिखता है मुख देखता हूँ कोई प्रतिमा देखने के दर्पण लेता है मुख देखना चाहता है प्रतिमा देखता है या <iglesliesificar>। <Village> मुख देखता है मुखा ही देखते हैं प्रतिब के मुख को कल्पना कहते कहते प्रतिमा नहीं मुखा ही दिखता है दर्पण इसे रहा तो पीछे वाले गाड़ी आने पर दिखती है पीछे को देखता है या दर्पण को देखता है दर्पण के पीछे वाली गाड़ी का प्रतिमा दिखना चाहता है पीछे कौन आता है देखना है तो यही प्रतिमा को भी कह देते मुख दर्पण मुख इसी प्रकार भगवान कहते हैं अंतगण वृत्ति में रह करके ही अज्ञान को नष्ट कर देता हूं तो अंतग्र वृत्ति में आरूभ होते हैं चिरावास विशुद्ध वृत्ति कहो वृत्ति आरूभ चेतन को वृत्ति में अभिव्यत कहो वृत्ति के द्वारा तो अभिव्यत चेतन उसमें स्थित होकर के अज्ञान की निवृत्ति यही ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान क्या बताते ब्रह्माकार वृत्ति अंतग्रण का परिणाम उसे चेतन का प्रतिम्ब है वही वृत्ति घट ज्ञान भी इस प्रकार घटाकार वृत्ति में चेतन का प्रतिम्ब हुआ वही घट ज्ञान है ज्ञान तो नित्य है किन्तु वृत्ति की उत्पत्ति हुई तो घट ज्ञान की उत्पत्ति घटाकार वृत्ति समाप्त होगी धर देखने लगे वृत्ति समाप्त हो गई तो घट ज्ञान हो गया ज्ञान का नाश नहीं उत्पत्ति नहीं ज्ञान नित्य वृत्ति की उत्पत्ति से ज्ञान की उत्पत्ति वृत्ति के नाश से ज्ञान का नाश ऐसे व्यवहार होता है घट ज्ञान भी घटाकार वृत्ति अभिभत चेतन है ब्रह्म ज्ञान भी इस प्रकार है अभी ब्रह्म ज्ञान शादी है प्रमाण से होता है किंतु ज्ञान कब होगा पदार्थ ज्ञान त्वम पदकार तत्पदकार पहले मैं कू जानना है मैं कौन परमात्मा का वास्तव स्वरूप क्या है ये भी समझे परमात्मा तो बहुत है बहुत अलग अलग देवता की पूजा करते हैं इन्हें वास्तव स्वरूप क्या है उसे बहुत झगड़ा है शिव विष्णु गणेश देवी कितने कितने देवता है और वो बड़ा कौन है उसमें वास्तव स्वरूप क्या है भगवान श्री कृष्ण बड़ा है तो कहते माया मैया तत्मित सब मैं व्याप्ता हूं एक छोटा सा रूप दिखता है वो सर्व व्यापक है कैसे ये सब समझने के बाद तत्पद परमात्मा स्वरूप का जो व्यापक स्वरूप है इसको समझने के बाद भी ज्ञान होता है इसी के लिए सवर्ण मनन बार बार चिंतन करते करते जब ऐसे साधन करते हैं तो भगवान कहते मैं उनको बुद्धि दे देता हूँ जिससे ज्ञान प्राप्त होने पर और ज्ञान को नष्ट कर देते हैं स्लोक हाँ, बोलो अनुकम पार्थम आत्म भाव स्थान भास्वता अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच पर्रह्म परं पर्रह्म परं परं धा पवित्रं परमं भवान पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वत दिव्य शास्वत माधिदेव मजंग माधिदेव मजंगवाच परम भवान कुछ संस्वत माधिदेव मजंग परम ब्रह्म परमात्माय परम धाम सबसे परम स्वरूप परमं परम सबसे पवित्र से बढ़कर के पवित्र आपे हे भगवान और आपको पुरुषम शाश्वतम ऐसे कहते हैं पुरुष है शाश्वत नित्य है दिव्य है अलौकिक है सर्वदेव के आदि में होने वाला है आदि देवम देवता के आदि में होने वाले और आप अजन्मा है अजम विभु है व्यापक है वैभव से युक्त है ऐसे आगे कहते हैं श्लोक बोलो अर्जुन उवाच परम भवान पुरुषिव्य मजंग आहु स्वा ऋषे सर्वे ऊ स्वाम ऋष देवर् शिर् नारदस्था देवर शिव नारदस्था तो देवलो व्यास अशि तो देवलो व्यास स्वयं ब्रवीसी मे स्वयं च्रवी मेंऊ स्वा सर्वे देवर शि नारदस्थ तथा देवलो व्यास मैं ताम सर्वे ऋषयः देवर्षि नारद तथा देवलो व्यास आहो आपको कहते हैं स्वयं मैं भ्रवीसी आप स्वयं भी कहते हो आपको कहते कौन ऋषय सर्वे ऋषय सारे ऋषि आपको कहते है देवर से नारदे भी कहते हैं। असित तो देवल व्यास ये भी आपको कहते क्या कहते है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम भवान परम शाश्वतम आदि देव अजम विभुम ऐसे कहते हैं। व्यास जी भी कहते थे, कहते है और स्वयं जेबमे ब्रविषि आप स्वयं भी मुझे कहते हो जो जैसे ऋषि लोग को कहते है आप कहते हो इसका मैं ठीक ठीक थी मानता हूँ पूरा पूरा कोई संशय नहीं ये अर्जुन कहते हैं। विषय है सर्वे दुख आहू हो यहाँ विसर्गे तो आहू हो विसर्ग विसर्ग स हो गया क्या सूत्र तो? विसर्जन स हो गया ऋषय है क्या आगे विसर्गे रेप को पहले विसर्ग हुआ किस सूत्र से रेफ को विसर्ग करने वाले खरासान में विसर्जन हुआ फिर विसर्ग को सावना चाहिए सव होना चाहिए विसर्जन से गया। क्या सूत्र लगा विषय सर्वे विसर्ग रहा सव क्यों नहीं हुआ हैं? नहीं कह का पव सूत्र में पढ़ लिया और कह का कह का पव तो पहले बताए थे जब सूत्र नहीं पढ़े सूत्र कोई है हाँ आज नहीं पढ़ा वासरी वासरी वह सरी सर पढ़ने से विकल्प से विसर्ग हुआ सभी हो सका है आज आया ना पूरा पढ़ा ना वासरी लगने से ऋषय में विसर्ग रहा नारद तथा नारद नारद रेप को विसर्ग हुआ रेप को विसर्ग करने वाले क्या सूत्र हो खान विसर्जनीय और नारद क्या गये सौ कहां से आया विसर्गो को स हो गया क्या सूत्र विसर्ण स देखो नार दस तथा व्यास क्या के विसर्ग हुआ रव को विसर्ग हो गया ये सूत्र से रेप के विसर्ग करने वाले खरबसा विसर्जन व्यास क्या के विसर्ग को स होना चाहिए विसर्जने है सह हा वीवा वा? नहीं वाह सरी सर क्या क्या है सर में क्या है यार स सर ठीक है चलो बोलो आहो स्वय सर्वे देवर्षि नारद तथा कसी तो देवलो व्यास स्वयं चवीषमी सर्वे तं तदत मे जन्म वदसी जन्म वदसी नहीं ते भगवन व्यक्तिं <स थिन्थाम> नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा दान विदुर देवान दानवासी के शव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा प्रथम पद में कितने पद बताओ ठीक है सर्वम एतद अच्छा आपके पदच्छेद द्वारा पुस्तक है क्या कैसा है देखा पदच्छदे अच्छा ठीक ठीक है ठीक है एक पुस्तक में पदच्छेद भी अलग अलग पद दिया उसको देखने से विभिद पद थोड़ा मालूम होगा सर्वम एतद ऋतम मन चारिप यनवामसी है के सब यन्मामसी ये सर्वम रीता मन्य रीता क्या है सत्य सत्य मानता हूं हे भगवान नहीं ते व्यक्तिम देवा विदु न दानवा आपकी व्यक्ति आपकी अभिव्यक्ति आपकी उत्पत्ति ना तो देवता लोग को न दानव कोई नहीं जानते हैं आप सौसे पर है जैसे आपने कहा थी कि इस प्रकार कोई आपके विषय में नहीं जानते हैं हाशलो को बोलो मृत मे जन्म वजसि केशव नहीं भगवन्दुवान दान स्वयम आत्मनायमत्मना पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमः भूत भाव भूतेश भूत भाव भूतेश देवदेव जगत पते देवदेव जगत पते स्वयं आत्मा पुरुषोत्तम भूत भाव भूतेश देवदेव जगतपते स्वयमे हे पुरुषोत्तम तम स्वयमेव आत्मना आत्मान वेत्थ हे भूत हे भूतेश हे देवदेव हे जगतपते संबोधन भगवान का नाम लेकर हे भगवान हे कोई कद हे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान कोई कोई नाम कितने नाम है? कभी किस नाम से कोई बुलाते हैं? कितने संबोधन इसमें हे पांच उत्तराधि में तो चार तो अलग अलग और पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम भगवान पुरुषानाम उत्तम पुरुषोत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ आत्मस्वरूप परमात्मा है ज्ञान ऐश्वर्य बल आदि सब अत्यधिक है भूत भावन भूत को भूत की उत्पत्ति करने वाले बढ़ाने वाले भूत भावन भूते भूतानाम ईश्वर ईश्वर शासन करने वाले देव देव देवा नाम मे देव देवताओं का भी देव देव देव और जगतपति, पति जगत पति जगत, पति जगत के स्वामी जगतपति में पति शब्द पति कारांत हरि जैसे संबोधन में हरि का हरे होता है हरि के आगे हरे बने को हो जाता है और आगे संबोधि का सुख लोप हो गया हरि का प्रथमांत बनता है हरी विसर्ग होता है रेप का विसर्ग होता है इन संबोधन करेंगे तो लोप हो जाता है, प्रथान बनता है राम सत्य का प्रथम आंदोलन होता है राम घट कृष्ण विसर्ग रहेगा इन संबोधन करेंगे तो लोप हो जाएगा विसर्ग नहीं रहेगा हे राम हे कृष्ण ऐसा संबोधन होता है हे गोपाल ये यहां देखो भूत भावना भी संबोधन है विसर्ग नहीं रहा लोप हो गया भूतेश देवदेव पुरुषोत्तम जगत पते ये सब क्या सूत्र है एंग ह्रस्वा संबुद्धे सूत्र क्या लोग बताएंगे एंग एंग में क्या क्या बनाएगा है? है एंग एंग में क्या क्या बनाएगा एंग सूत्र है एंग में ए और ओ ए ओ के आगे रस्व क्या गे? ए ओ क्या क्यागे हो रस्व क्या आगे हो संबोधन सम्बुधि के लोक लोप लो हो जाएगा जैसे भूत भावन रस्व है भूत भावन अह्रस्व है ना नहीं ह्रस्व है दीर्घ होता है जैसे भूते समय भू भूत भावन भू में उ दीर्घ है भा में आ दीर्घ रस्व है ये समझ जाता है दीर्घ स्मान में कहीं छोटी बड़ी करते, भा दिल को लंबा है भा बना हर्ष हर्षो के आगे जगतपति में हरि हस्व हरि होने के आने उसको ए हो गया ए ए होने के बाद लोप हो गया जगतपते ये सब आगे लोप हो जाता है हरि प्रथमांत करो में तो हरी ही संबोधन करेंगे तो हे हरे जगतपति संबोधन हे जगतपति राम शब्द का प्रथमा भी क्या बनता है राम असंबोधन क्या होगा हे राम हे भूत भावन हे भूतेश हे देवदेव ये सब संबोधन है आप ही स्वयं अपने को जानते हो श्लोक बोलो स्वयं पुरुषोत्तम भूत भूतभावन भूतेश जगत ये इतने अर्जुनों कहने का अभिप्राय क्या है जो देवता लोग को सब कहते हैं ऋषि लोग को कहते हैं आप भी कहते है इसको मैं सत्य मानता हूँ कोई आपको नहीं जानते आप ही आपको जानते हो ये सब कहने का अभिप्राय क्या है वक्त अर्ष शेषेण वक्त अहस् शेषेण दिव्यात्म विभूत याभिर विभूत या भीभूतिर्लोका भी भी याभूतिर्लोका भी निस्त व्याप्यसी नीमां व्याप्य ठसी वक्त अर् शेषेण दिव्या विभूत विभूति भक्तुम अरहसी अरहसी में ई था आगे अशेषण ये को यह हो गया क्या तो लगा हाँ कौन जी सूत्र पहले बताया था भक्तुम महर्षि अशे सेण दिव्या ही आत्मा विभूत हम आत्मा के आपके जो विभूति जितने दिव्य है आप पूरा मुझे कहिए कहना चाहिए या अभी विभूतिवीर भी इमान लुकाम व्याप्य जिन विभूति से जुत होकर के सारे लोक ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के आप सारे विभूति कहिए अशेष है न पूरा पूरा विभूति कहनी चाहिए कैसे आपके महात्मा है किसी महात्मा से विभूति महात्मा से युक्त होकर के सर्वद्र व्याप्त हो करके ओसो विभूति मुझे कहिए श्लोक बोलो वक्त मर किसी आत्मा विभूत होता कथम विद्याम योगींस कथम विद्याम योगी सदा परिचित सदा परिचित भावेश भावेश चिंति भगवन्मया चिंत भगवन्मया कथम विद्याम योगींस सदा चिंतन सुतोष भगवान माया हे योगीन ताम सदा परिचितन कथम अहम विद्याम कैसे मैं आपको जानू आपका हमेशा चिंतन करते करते हे योगिन सब योग में श्रेष्ठ है योगेश्वर है मैं आपको कैसे जानू किस पर मुझे ज्ञान हो भक्तों को भगवान के लिए पुकारना चाहिए ध्यान करके पूछना चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए कैसे मैं आपको जान ले बताइए किस प्रकार हम आपका साक्षात्कार हम करें प्रयत्न करना चाहते कि मन स्थिर नहीं होता है भागता है बुद्धि लगाना चाहते समत तो भी हताश हो जाता है साधक बहुत साधना वजन करते करते कुछ नहीं होता है तो जब हताश हो जाएगा तभी प्रार्थना करता है अद्वितीय चिंतन करने वाले भी थक जाता है समझ लिया बिल्कुल एक अद्वितीय ब्रह्म और अहम शब्द का था ब्रह्म शब्द का था समझ लिया मानव से भी निश्चय हो जाता है कभी कभी लगता है कि सब ज्ञान हो गया तो भी कभी कभी फिर लगता है ऐसे नहीं हुआ क्या ऐसे ही चला जाएगा या क्या होगा सभी प्रार्थना करता है परमात्मा से परमात्मा जब तक तो रहे भगवान के अधीन ही साधना भी भगवान परमात्मा के, के अधीन होता है परमात्मा क्या परमात्मा की शक्ति माया उसके भी अधीन है साधन माया के कार्य सारी जगत है मन भी माया के कार्य है नहीं <coughs> माया के कार्य मन उसी मन में ज्ञान होगा वो ज्ञान माया को अपने कारणों को नष्ट कर देगा अंतगण का का में अज्ञाने का कार्य है अज्ञाने का कार्य वो अंतगण में ब्रह्मा ज्ञान होगा ब्रह्माकार वृत्ति वही वृत्ति ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देगा कार्य कारण को नष्ट कर देता है संभव है कारण को नाश करेगा दृष्टान्त है कार्य कारण को नाश करने वाला दृष्टान्त क्या है बोलो किसके मालूम है तो कार्य कारण को नाश करने वाला दृष्टांत केला पेड़ में फल आ गया फिर केला पेड़ नष्ट हो जाता है लोहे के आरी बनाते हैं लोहे को काटते हैं लोहे को काटने के लिए आदि से काटते हैं ना नहीं वो लोहे जिसे काटते हो किससे बना इसी प्रकार बांस से कुटार बनाते उसी कुटार से भी बांस का चेतन करते लोहा भी रहता है बिछादी कोई होते बच्चे बहुत देनी करते वो माँ बन जाती है मालूम है बहुत बच्चे होते फिर वो समाप्त हो जाता है तो ये अंतकरण वृत्ति ज्ञान से नष्ट होता है तो भगवान के अधिन माया के अधीन भी है इसे देवी की पूजा करते हैं जो देवी शक्ति है मैं दईव है गुणमयी माया ब्रह्म से अभिन्न देवी भागवत में वो तो देवी कहती है मैं ही ब्रह्म हूं माया विचिट चेतन ईश्वर है माया प्रधान हो गया तो देवी एक ही है माया विचित्र चेतन वही देवी है वही गणेश है वही ब्रह्मा है वही विष्णु है वही सब है देवी भारत तुम्हें ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को देवी उपदेश करती है क्या स्लोक मालूम है बोला था सया नाय श्लोकार तया प्रोक्तम भगवत किला कलुदमेवाह नान्य दस्ती सनातनम देवी भागवत बटर बटपत्र शायनाय भरगद के पेड़ में सोए हुए कौन विष्णवे विष्णु विष्णु भगवान कितने बड़े थे बाल रूपे ने छोटे बच्चे होकर विष्णु भगवान बटपत्र सोए थे बट्ट पते सहाय नए विष्णु बालू रूपे न श्लोकार त्वया तो प्रोत्तम भगवत उसी भगवती से भगवती ने आधे श्लोक से उपदेश किया विष्णु भगवान को विष्णु भगवान प्रलय काल में जल में एक बटपत्र में बचा करके सोए वो देखा ये क्या है मैं कौन हूं क्या ये सो गे? देवी प्रकट होकर के उनको उपदेश किया कितने उपदेश किया अष्टादश अध्याय नहीं है इतने बड़े गीता का उपदेश नहीं है, आधे लोग ना, आधे लोगों से उपदेश किया उपदेश करने वाले कौन है देवी भगवती किसको उपदेश किया भगवान विष्णु भगवान को विष्णु भगवान कितने बड़े थे छोटा बच्चा थे किसके ऊपर थे बैठे थे बैठे थे लेटे थे लेटे थे साहन बटे थे भट मैं मई बोलूंगा आप लोग बोल रहा भट पत्र भटपत्रष्णवे बाल रूपिणी विष्णवे बाल रूपिणी श्लोकारत प्रोक्तम श्लोकाध्यन तया प्रोक्तम भगवत खिलार्थद भगवत खिलात आदेश लोग से कहा तया तो भगवत्या क्या कहा सारे अखिलाषार्थ देने वाले धर्म अर्थ काम मुख्य सब पुरुषार्थ देने वाले का, क्या कहा अभी नहीं कहा आदेश लोग से कहा क्या कहा सर्व खदमे वाह हर्व ख सर्व ख वाह नान्यदस्त सदस्त सना सर्व ख इदमेअम श्रुतिगति खलु इदं ब्रह्मेद में सर्व ख इदम ब्रह्म इदम खालु सर्वं ब्रह्म यहाँ कहा सर्व खमें अहम सौक ब्रह्म कहो मैं कहो वासुदेव कहो कुछ शब्द से कहो एक ही तत्व सब कुछ सर्व खल इधमेदम अहमेव अर्थात मेरे से बिना नान्य दस्ती सनातन उसका अर्थ है अन्य कोई सनातन नित्य पदार्थ यही नहीं सारे अनित्य पदार्थ कल्पित पदार्थ है मिथ्या पदार्थ अन्य कोई नित्य है ही नहीं पतार्थे, पतार्थे, पतार्थे। एक अद्वितीय तत्व है वही देवी कहो वही ब्रह्म कहो वही वासुदेव कहो अहम देवी न जान्योसम ब्रह्म न शोक भाग इतभेद नाम नित्या देवी न जान्योस्मी ब्रह्मे वा न शोक मई ब्रह्म देवी हूं ऐसे देवी का चिंतन न करे देवी में भागवत आया अहम देवी न जान्योस्मी ब्रह्मे वा न शोक भाग जगदंबिका देवी का चिंतन करें अभैध है न कैसे अहम देवी न चा उसमें अन्य नहीं ब्रह्मे वही देवी ब्रह्म में हूं ऐसे चिंतन करने के लिए भी देवी भागवत में आया तो ये एक की तत्व है किस प्रकार मैं आपको चिंतन करूं कथम विद्या महम मैं आपको कैसे जानूं जानू सदापरिचिंतन और केसु केसु चावेश चिंतियों से है भगवान मया मैं किस किसी पदार्थ वस्तु में किस कैसे आपका ध्यान करूं चिंत में तो ध्येय ध्यान करूं आपका ध्यान करूं किस किसी पदार्थ में किस किस रूप से कहां कहां आपका ध्यान करूं ये मुझे बताइए आपका सो अनंत रूप है आपका विस्तार बताइए कैसे मैं आपको जानू कैसे मैं आपका चिंतन करूं कैसे मैं आपका ध्यान करूं ये थोड़ा मुझे बताइए श्लोक बोलो कथम जाम रोगी सदा परिचित भागेश भगवान मरा विस्तरे विभूति च जनादन विभूति चनार्दन भूय कथय तृप्ति भूय कथय नास्ति मे मृतम् श्रृण्वतो न मे मृत स्तरे चनादन भूय कथय तृप्ति आत्मन योगम विभूति विस्तरण भूय कथय ही क्योंकि तृप्ति सुनत्व में अमृतम सुनत्व नाति तृप्ति नहीं होती है आत्मन योगम आपके स्वरूप योगो ऐश्वर्य शक्ति विशेष सामर्थ्य सब कुछ थोड़े तो विस्तार करके कहिए विस्तरे न भूय कथे फिर कहिए अरे विभूति विस्तार ध्यय पदार्थ जितने हैं सारे धेय पदार्थ को बताइए कैसे कैसे में मैं कहा ध्यान आप आपका आपका जो धेय पदार्थ क्या क्या है कहाँ कहा मैं ध्यान करूँ ध्येय पदार्थ को विस्तार से कहिए आपके योग भी शक्ति विषय ऐश्वर्य भी, भी बताइए भूय फिर कहिए क्योंकि ही तृप्त ही, ही का सुनवा तो मैं मैं सुनते हुए मेरा आपसे मुख सुनता हूं अमृतम ये अमृत है सुनते हुए त्रित्तिर ना तृप्ति नृप्ति नहीं होती है तृप्ति नहीं और सुनने की इच्छा होती अमृत पान करने वाले तृप्त नहीं पूरा नहीं और चाहिए और चाहिए तृप्ति नहीं होती भूख किसको लगती है थोड़ा इतने दे दिया एक चामच को दे दिया भोजन तिरता हो जाएगा और एक चामच तो भी तिरता हो जाएगा एक एक चामल से क्या दे तो इतने इतने खाना है पूरा प्लेट दे दो तो तृप्ति होगी अर्जुन कहता है कि मैं सुनते सुनते तृप्ति नहीं फिर बताइए जनार्दन कर संबोधन करते हैं जनार्दन क्या असुरों का देवताओं के विरुद्ध है उनको नरकादि प्राप्त कराते हैं इसे जनार्दन और मोक्ष प्राप्ति के लिए सब लोग उनकी याचना करते भगवान की अर्ध है गति याचना ही हो गमनार्थक ही याचरार्थ भी कहीं हिंसा तक भी सब नरक को पहुंचाते पापियों को भगवान पहुंचाते हैं और सब लोग को भगवान से याचना करते हैं पुरुष मुख्य के लिए अन्य पुरुष प्राप्ति के लिए सब परमात्मा याचना करते परमात्मा से इसलिए आप जनार्दन अर्थात आपसे आचना करने का स्वाभाविक अधिकार है हम जाचेंगे हमारे काम ही मांगना है और आपको देना चाहिए किन्तु याचना करने का अधिकार नहीं मजदूर नहीं मांगना है रुपया थोड़े थोड़े विषय के नहीं मांगना मांगना है तो परमात्मा को ही मांग लो आप ही दर्शन दे दो दर्शन दे दिया तो परमात्मा प्राप्त हुआ नहीं तो और कुछ नहीं मांगना आपका दर्शन है ये नहीं कहते हम मांगते फिर मैं सुनना चाहता फिर कहतना चाहता हूँ हे जनार्दन संबोधन कर लेने से आप समझ लेना जनार्दन कर सब लोग मांगते हैं राब देते है सबको इस समय मांगते है तो आप, आप बताए फिर कही सुनते समय तृप्त नहीं तो और कही एक बार कहीं गीता का ज्ञान लेके हुआ तो हो जाने के बाद वहाँ के बहुत लोग बोले और एक बार अगले साल कीजिए इस बार तो है इस बार हमें थोड़ा पहले से पूरा नहीं अब दूसरे बार सुनेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरह तो से सुनेंगे एक बार होने के बाद तो फिर कहते पूरा आस्था तस्था होने के बाद अठारह दिन में कहते और एक बार हो ऐसे तृप्ति नहीं होती यहाँ हुआ था पांच साल पहले गीता गायन एक वहां भी ऋषि में में ऐसे होता है एक बार गीता फिर उपनिषद फिर ब्रह्मस्त्र फिर गीता ऐसे तो कहने पर नहीं कि लोग सुन ले तो फिर नहीं खुश होकर के पहले से तैयार रहते फिर कब अषादशा आएगा अभी जिसको देखना है आकर देखो कैसे ज्ञान योग्य साल ब्रह्मसूत्र चलेगा जनवरी चौबीस से फेब्रवरी 11 तक चलेगा अभी ब्रह्मसूत्र का दो अध्याय यहां पिछले साल हुआ था वही दो अध्याय इस बार हमारा है ऋषिकेश में और साल गीता होगी तो वहां कैसे ज्ञान यज्ञ में कितने लोग आते हैं देखना भक्त लोग महात्मा लोग को दूर दूर से पूरा भारत से लोग सारा भारत के लोग सब नहीं आते हैं बहुत महात्माएं इकट्ठे होते हैं भक्त लोग आते हैं सुनते रहके भक्त लोग को भी उसी समय ज्ञान यज्ञ के समय ही कला में रहने को दिया जाता है अन्य समय भक्त लोगों के एक दिन दो दिन से अधिक नहीं महात्मा भी साध महात्मा पठन पाठन करने वाले रहेंगे अन्य ऐसे आएंगे तो एक दो दिन अभ्यागत के हिसाब से यात्रा में जाते तो एक दिन तीन दिन को चल जाएंगे। तो ये भगवान प्रार्थना करते सुनते हुए अमृत प्रावधान करते हुए तृप्ति नहीं फिर कही श्रोत तो बोलो आत्मनो गो नो यहाँ कथे सुनो ना श्री श्री हंस कथयी हंस से कथय्या दिव्या हात्मत दिव्यात्म विभूत प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ प्राधान्यतु कुरु नो विस्तर विस्तरस्य मे नास्तो तो विस्तरस्य मे भगवान वाच देवी स्वामी विभूत प्राधान्यु संतो विस्तार स्वामी हंत ईरानी अभी तुमको मैं कहूँगा आत्मा भी होता ही दिव्या है हलो की कही आत्मा की विभूति विस्तार जो मैं कहूँगा किन्तु प्राधान्यत हो। जब प्रधान प्रधान है उसको कहूंगा विस्तार तो बहुत है जो प्रधान प्रधान विस्तार उसको बता दूंगा अर्जुन ने कहा था अशेषत अशेषता है था हाँ वक्त महोष्य अशेष है ना वक्तु महर से है ना पूरा पूरा कहिए प्रार्थना भगवान कहते हैं मैं प्रधान कहूंगा तो पूरा क्यों नहीं कहेंगे कहते नास्त्य तो अंतोम इसका विस्तार अशेषत तो कौन कहेगा संपूर्ण विस्तार का अंत ही नहीं नहीं समाप्त तो नहीं होगा बोलने पर सौ वर्ष तक तो बोलते जाए तो भी समाप्त तो नहीं होगा परमात्मा का विस्तार पर अनंत अनंत गुण है गुण इतने गुण है क्या अनंत को कब समाप्त तो कैसे करेंगे क्या अशेषतः में नहीं कर सकता हूं वर्ष सत्यना भी न सक तुम इसलिए प्रधान प्रधान विस्तार में बताऊंगा सुनने के लिए तैयारी हो जाओ चलो को बोलो भगवाच श्री भगवानुवाच बोलो भगवाच हंसते कथयी विमोचय आधान्यत कुरुश्रेष्ठ हसन तो विस्तरश ओम ओं मित्र शरुण शो बवय श्रो वस्फली शो विषुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वो व प्रत्यक्ष ब्र्मासी प्रत्यक्ष ब्रह्मा वादिशतमश्यमिशे तदमावेद आवेद shanti shanti shantihi